परमार्थ प्रसंग एक सौ चालीस स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है यथा रीति शास्त्रीय किसी -किसी शक्ति स्वयं ही जागृत हो उठती है हठात सत्यलाभ के बतौर मार्ग में चलते चलते ठोकर खाकर कोई आदमी मानो देखता है कि एक पत्थर हट गया है और उसके नीचे न मालूम क्या जगमगा रहा है? है, है। पत्थर उठाकर देखता तो नीचे घड़ों में मुहरे रखी है। इसी प्रकार परवे जैसे संसार का कुछ भला करते हैं, वैसे ही अपने मन की संकीर्णता और कट्टर सांप्रदायिकता से जगत का अहित भी कर डालते हैं सामूहिक रूप से खूब उच्च स्वर से नाम संकीर्तन आदि करते हुए बहुत से लोग भावोच्छ्वास उदित हो उदित हो उठने से रोते रोते नाचते नाचते बेहोश हो जाते हैं उनकी भी कुंडलनी शक्ति क्षणिक और थोड़ी जग उठती है किंतु उसकी प्रतिक्रिया भयानक होती है प्राय देखा जाता है कि उन्हें अपनी कुटेबों को चरित्थ करने की इच्छा होती है और दुनिया के सामने अपने को भक्त और धार्मिक जाहिर करके मान यश लाभ करने की प्रबल आकांक्षा होती है और वे परिणामतः कपटाचारी और भांड बन जाते हैं 141 सूर्य के प्रकाश से ही जैसे लोग सूर्य को देखते हैं दीपक जलाकर नहीं वैसे ही भगवान की कृपा से ही उनका दर्शन लाभ होता है मनुष्य की क्षुद्र शक्ति से नहीं फिर भी जैसे मेघा छन्न हो जाने से सूर्य नहीं दिखता वैसे ही अविद्या और माया भगवान को देखने नहीं देती साधन भजन प्रार्थना आदि के वायु वायुवेग से यह बादल उड़ जाता है और वे प्रकाशित हो जाते हैं साधन भजन आदि उनके दर्शन में कारणभूत नहीं है क्योंकि वे स्वयं प्रभ हैं ये तो केवल आवरण कठिनाई विघ्न आदि को नष्ट करते हैं एक ज्ञान भक्ति पवित्रता वैराग्य व्याकुलता ये सब ईश्वरीय भाव हैं उनका निजस्व ऐश्वर्य वे जिस प्रकृपा करने की और जिसे दर्शन देने की इच्छा करते हैं उसे पहले से ही ये सब देकर भूषित कर देते हैं तब समझ में आता है मोहरात्रि प्रायः बीत गई अरुणोदय के लिए और विलंब नहीं श्री रामकृष्ण की वह उक्ति तो विदित है अपनी रैयत के किसी गरीब की प्रार्थना पर जमींदार उसके घर जाने के लिए राजी हुए और अपने व्यवहार में आने वाला सब सामान इसबाब उसके घर पहुँचे पहले से पहुंचा दिया क्योंकि वह बेचारा गरीब आदमी वे सब बहुमूल्य चीजें कहां से पावे भगवान उसी पर कृपा करते हैं जो उनके लिए अपना सर्वस्व त्याग कर ज्याकुल अंतकरण से उन्हें चाहता है